श्री रामकृष्ण वचनामृत परिशिष्ट परिच्छेद एक मद्रासियों के पास उन्होंने जो पत्र लिखा था उसमें भी वही बात थी हिंदू धर्म की विशेषता है ईश्वर दर्शन वेद का मुख्य उद्देश्य है ईश्वर दर्शन हिंदू धर्म में एक भाव संसार के अन्य धर्मों की अपेक्षा विशेष है उसके प्रकट करने में ऋषियों ने संस्कृत भाषा के प्राय समग्र शब्द समूह को निश्चेष कर डाला है वह भाव यह है कि मनुष्य को इसी जीवन में ईश्वर की प्राप्ति करनी होगी इस प्रकार द्वैतवादियों के मतानुसार ब्रह्म की उपलब्धि करना ईश्वर का साक्षात्कार करना या अद्वैतवादियों के कहने के अनुसार ब्रह्म हो जाना, यही वेदों के समस्त उपदेशों का एकमात्र लक्ष्य है हिंदू धर्म के पक्ष में से उद्धृत स्वामी जी ने उनतीस अक्टूबर सन अट्ठारह में लंदन में भाषण दिया था विषय था ईश्वर दर्शन रियलाइजेशन इस भाषण में उन्होंने कठो अपने का उल्लेख कर नचकेता की कथा सुनाई थी नचकेता ईश्वर का दर्शन करना चाहते थे धर्मराज यम ने कहा भाई यदि ईश्वर को जानना चाहते हो तो देखना चाहते हो तो भोगा शक्ति को त्यागना होगा भोग रहते योग नहीं होता अवस्तु से प्रेम करने पर वस्तु की प्राप्ति नहीं होती स्वामी जी ने कहा था हम सभी नास्तिक हैं परंतु जो व्यक्ति उसे स्पष्ट स्वीकार करता है उससे हम विवाद करने को प्रस्तुत होते हैं हम लोग सभी अंधकार में पड़े हुए हैं धर्म हम लोगों के समीप मानो कुछ नहीं है केवल विचार लब्ध कुछ मतों का अनुमोदन मात्र है केवल मुँह की बात है अमुक व्यक्ति खूब अच्छी तरह से बोल सकता है अमुक व्यक्ति नहीं बोल सकता आत्मा की जब यह प्रत्यक्षानुभूति आरंभ होगी तभी धर्म आरंभ होगा उसी समय तुम धार्मिक होगे उसी समय प्रकृत विश्वास का अस्तिकता का उदय होगा ज्ञान योग से उद्धृत